ग्रंथि की जय श्री गौर निरी श्री भागवत निवास आश्रम की जय परम पूजी श्री बड़े लावाजी महाराज की जय सब संतन की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रामण हरि गोविंद गोविंद सत्यवती व्यासो पेवती विश्व ृदय नंदमृत जगत्सर्ग विसर्गा जगद्धाम प्रेरणया प्रवर्तिहां बराको तस्य हरे पद कमल वंदे श्री चैतन्यदेव हम श्री गुरु, श्री श्री गुरु गुरु वंदेहम श्री श्रीपदकमल श्रीगुर सहगण श्रीरूप साग्र जात सह गण रघुनाथान्वित सहितं श्री कृष्ण सहित श्री राधा कृष्ण पान सहगण गण लीशाखाता पात्र पात्र पात्रा पात्र कुे न स्व परं दीक्षते देयादे विचारो ना काल प्रतीक्ष प्रभु सद्यो यश्रवणे क्षण प्रणम् न ध्यानाल दत्ते रसम भगवान भक्तिरसम सगवान् गौर पर गौरांगे राधे वृंदवनेसुहां सुणमा हरिप्रिय नारायण नमस्कृत्य नरम चुनोत्तम देवी सरस्वतीकृपाव पत्ता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो ने श्री सनातन प्रभो कर्णाबुराशे हे ऊप दुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टुम सुमते रघुनाथदासजीवे मंद मतेर्दया तुलसी कान यत्र, यत्र पद्म पुराण पथनम यो हरि बोलो श्री वृंदावन हरि परमंग श्री प्रेम प्रेमपतनम श्रीमदावन राज्य प्रेम राज्य उसकी अपूर्वता दिखा रहे हैं और उसमें सत्र भी एक अपूर्वता दिखा रहे हैं सोलह बुधा दिखाई आप सबको ये भी दिखा रहे हैं कि इस वृंदावन में इस प्रेम नगर में अनुत्तरम एवं प्रत्युत्तरम कुछ न बोलना यही प्रत्युत्तर है उत्तर न देना ही उत्तर है इसमें श्री गोवर्धनाचार्य पुराने प्रशंसता ईसा पूर्व के के बहुत अच्छे विद्वान रहे और उनका आर्या आदि बहुत सारे उनके आ, मुक्तक का उसी मुक्तक में कहीं एक मुक्तक उसको यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं गोर्धनाचार्य का वो जो एक पद है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि गुरु सब ने चरण लते मई प्रियया सुंदर पद है है तो लौकिक प्रेम का परंतु तो श्री रस को रसको महाराई नहीं लौकिक प्रेम को जबरदस्ती वैष्णव बना लिया है जैसे गुरुजी कभी कभी कोई चेला काम कर रहा है और ठाकुर की सेवा में उसको लेना है बिना तो कंठी कंठी-बंटी को कंठी पहनाए तलक लगाए नहीं रखा है, और सेवा के काम नहीं चल पहले कंठी पहन के आ यहाँ स्नान करके आ और स्नान करके जबरदस्ती जैसे गुरु उसको नाम दीक्षा दे दे कभी कभी <laughs> तो, जो बहिर्मुख जन है उस बहिर्मुख जन को जैसे गुरु जी पकड़ करके कभी कभी भक्त मार्ग में लगा दे ऐसे ही कोई और शब्दियों तो लगाते हैं बहिर्मुख जन को और ये ऐसे आचार्य हैं कि जिन्होंने किसी काव्य को जो कि बहिर्मुख था उसको पकड़ करके वैष्णव बना दिया है <laughs> तो यहाँ पर काव्य के ये दो जो श्लोक है इन दो श्लोकों को वैष्णवी क्रिय वैष्णव बना दिया गया है पद्य दहिर्मुखम मया बला वैष्णवी कृतमुस उसको वैष्णव बना दिया है तो था लौकिक प्रेम का कोई पद उसको वैष्णव वैष्णव बना करके यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया है गुरु सद ने ऐसी गुरुजनों का नायक नायिका कहीं प्रछ रूप में श्री प्रियालाल मिल रही थी और प्रियालाल जिस समय प्रचंड रूप से मिल रहे हैं इतने में ही कहीं बात करते करते आ रहे हैं और बात करते करते आते आते ही गुरु सदन पास में आ गया घर पास में आ गया सास नंद माता पिता इनके घर पास में हैं और उस समय श्री प्रिया जी आगे आगे चल रही हैं और श्याम सुंदर पीछे पीछे प्रिया जी की प्रार्थना करते करते चल रहे थे तो गुरु सदने जब गुरुदेव का गुरुजनों का घर ने ऐसी माने निकट आ गया उस समय चरण नते मई मैंने कहरा कह रहे हैं कि मैंने प्रिया के चरणों में प्रणाम किया तो मुखिया तया प्रिया रही मांग कुछ बोली नहीं मुखिया तया वो रही तो मांग परंतु उन्होंने क्या किया नूपुर नूपुरम उन्होंने अपने चरण से नूपुर को हटा दिया नूपुर जो आवाज कर रहा था उस नूपुर की आवाज करना बंद करने के लिए उन्होंने अपने नूपुर को हटा दिया तो नूपुर अपास से पदियों दोनों चरणों से नूपुर हटा दिए तो को पता नहीं लगेगा गुरु रहेंगे तो माता पिता को या सास चटला जी को कहीं पता लग जाएगा तो चटला कुटला आदि को पता नहीं लगे इसके लिए शिव प्रिया जी ने अपने नूपुर को हटा दिया और नूपुर को जब हटा दिया तो किम प्रियम तीरतम प्रिय उस समय बताओ प्रिया ने कौन सा प्रिय काम नहीं किया बहुत बड़ा प्रिय काम कर दिया उन्होंने चरणों के मुकरों मुकरों को हटा करके कहीं अपने अंचल में बांध लिया कि बजे नहीं तो का बजना यही मानो उन्होंने सौ बहुत बड़ा प्रिय काम किया तो मुझसे मुख रहे मुख रहना ही उत्तर न देना ही मानो उत्तर देना था मानो कह रही है कि मैं आगे संकेत कुंज में जा रही हूं श्याम सुंदर तुम भी उस कुंज में आ जाओ तो प्रिया का मुंह पर उतार ना और नू पर उतार देकर के चुपचाप संकेत कुंज में पधारना यह सूचित करता है कि प्रिया ने बिना मुंह से बोले भी उत्तर दे दिया तो अंतरम अपि उत्तरम जहां उत्तर न देना ही उत्तर देना तो प्रिया ने कोई उत्तर नहीं दिया मुंह से परंतु मुंह पर उतार करके रख दिए तो ने आवाज करना बंद कर दिया और ये इस बात का संकेत है कि मैं आगे मैं जा रही हूँ वहां आप भी थोड़े पीछे मेरे साथ साथ में मत चलो थोड़े पीछे फिर आप आ ऐसे कहकर के प्रिया ने मानो मिलन की अनुमति प्रदान कर दी तो बिना कुछ बोले भी मिलन की अनुमति प्रदान कर रही है दोबारा सुनने पर माने पास आने पर चरण नते मई मैं माने नायक प्रिया के चरणों में झुक रहा है प्रणाम कर रहा है कि हे प्रिय कृपा करो कृपा करो मेरी प्रीति को स्वीकार कर लो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लो ऐसे प्रार्थना कर रहा है तो मुंह किया पिताया श्री प्रिया फिर भी कुछ बोल ही नहीं परंतु न बोल करके नूपरम अपाश्य अपाश्य माने दूर कर दिया उन्होंने नूपरों को चरणों से दूर हटा दिया और दूर हटा करके किम न प्रियम ईरित उन्होंने क्या प्रिय नहीं कह दिया बिना बोले भी इरित माने कथन उन्होंने किम न प्रियम कौन सी प्रिय बात नहीं कह दी प्रिय प्रिया ने कौन सी बात प्रिय नहीं कह दी अर्थात को हटा करके ये कहना को हटा देना ये इस बात का प्रतीक है कि मैं आगामी संकेत कुंज में जा रही हूं आप पीछे से वही पधारो और इस प्रकार श्री प्रिया ने कृपा करके मेरे ऊपर अनुमति प्रदान कर दी तो ये रीति ऐसी है कि यहां पर नेति नेति वचन करते ही स्वीकृति हो जाए ये कल के प्रकरण में पर कह रहे हैं कि न देना मौन होना वही बोलना हो जाता है तो नूपुर में पास नूपुर को हटा करके बोलना बंद हो गया इसका मतलब है कि मानो अपनी स्वीकृति दे रही है कि मैं संकेत कुंज में जा रही हूं आप वहां पर आ जाओ किम न प्रियम प्रियतम प्रिय इस प्रकार प्रिया ने कौन सी प्रिय बात नहीं कह दी ऐसे मधुर रती में ये जो उत्तर नहीं देना है और केवल मुंह पर को हटा देना मुंह से उत्तर नहीं देना ये मुंह से उत्तर न देना ही उत्तर देना हो जाता है उत्तर प्रत्युत्तर इनका विपर्य हो गया मौन रहना ही उत्तर देना हो गया है इसी तरह से एक अन्य वचन है कि बाल्योक्तम न सप्रमादा सृष्टि न सदा निविष्टा दृष्टि मै पद पथते केवलम अकार पिंजरो बाल्या उत्तम उस बाला ने उस सुंदरी ने कुछ भी कहा नहीं बाल्या उत्तम सुंदरी कुछ बोली नहीं कोई उच्च नहीं दे रही है नायक बराबर सुंदरी से प्रार्थना कर रहा है प्रिया से प्रार्थना कर रहा है पर प्रया कोई उत्तर नहीं दे रही है किंचिन्न बाल्या उत्तम बाला ने कुछ कहा नहीं केवल न सप्रसादा निवेशिता दृष्टि और उसने कृपा दृष्टि भी नायक के ऊपर नहीं डाली नयनों से भी कुछ नहीं कहा न तो उसने मुख से वाणी से कुछ कहा न नयनों से कुछ कहा न ना सप्रसादा माने कृपा मई प्रसादयुक्त निवेशिता दृष्टि दृष्टि भी नायक के ऊपर नहीं डाली नए पथते जिस समय मैं, मैं चरणों में गिर रहा था उस समय केवलम आकार, अकार पिंजरो का जो पिंजरा था उस तोते के पिंजड़े को दूर कर दिया क्योंकि श्री प्रिया के पास में जब तक तोता था तो तोता बड़ा चतुर है शुद्ध है उस समय नायक के जितने भी वचन के बचनों को नायक का निषेध करने के लिए वह मुंह बिछका करके आवाज बदल करके नायक को डांटता है नायक कह रहा है हे मेरे ऊपर दृष्टि नहीं हो गई वो तोता भी आवाज बदल के, हे मेरे ऊपर दृष्टि नहीं, नहीं, नहीं होती ऐसे कहकर के नायक की मजाक उड़ाता है वो जो तोता है वो नायक जो कुछ भी बोलता है और नायिका जो कुछ भी बोलती है उसका वो शुद्ध है सुनने के साथ ही साथ वो पहचान देता है तो जब तक प्रिया में मान था तब तक तो प्रिया श्याम सुंदर यानी प्रिया की के चरणों में कह रहे हे प्रिय कब कृपा होगी तो, तो मुंह बिचका के कृपा होगी ऐसा कह कर ना, की मजाक उड़ाता था, था और नायक का करता था प्रिये कर था कृपा कृपा होगी होगी ऐसा के मजाक उड़ाता था। परंतु जब प्रिया ने उस तोते को दूर हटा दिया तो मानो या अपने आप सिद्ध हो गया कि अब वह मिलन की अनुमति प्रदान कर रही है नायक की प्रार्थना को तो वह स्वीकार कर रही है तो वो शुद्ध है, है, श्री प्रियाजी का है। और प्रियाजी का शिष्य शिष्य और होकर के नायक के बच्चनों को वह में सहित निषेध के लिए कह रहा है ऐसी तो कैसी कृपा हो जाएगी ऐसी कृपा हो जाएगी क्या कह रहे है? मेरे उम्र कब कृपा होगी कब कृपा होगी ये रट रख लगा रखी है परन्तु जब जव... तोते के पिछड़े को दूर कर दिया इसका मतलब है श्री प्रिया अब अनुमति प्रदान कर रही तो श्रीप्रिया ने न तो सप्रसादि कहीं डाली है जहां पर मधुर रति के द्वारा यह विपर्य प्रकट हुआ है कि हृदय में यदि प्रीति है तो उत्तर न देना भी उत्तर देना हो गया मुझसे प्रिया ने उत्तर नहीं दिया है परंतु तो तोते को हटा देना तोते के पिंजड़े को हटा देना और वो तो अब नहीं बोल रहा है पिंजड़े को दूर कर दिया तो तोता नहीं बोलेगा तो तोता नहीं बोल रहा है यही मानो प्रिया का अनुमति प्रदान करना है प्रिया प्यारे की प्रार्थना को जैसे स्वीकार करती हुई विराजमान है तो यहाँ पर मधोरति के द्वारा उत्तर न देना यही उत्तर देना हो गया है ये प्रेम की अद्भुत रीति है कि यहां पर उत्तर न देना यही उत्तर देना हो जाता है अत्र द्वय इन दोनों पद्यों में जो मिलन की प्रार्थना है उस प्रार्थना की स्वीकृति या स्पष्ट रूप से कहीं कह गई है तो ये दोनों जो पद्य हैं इनमें श्री उनका जो यथाश्रुत अर्थ है दो तरह के अर्थ होते हैं एक अर्थ होता है तात्पर्य और दूसरा अर्थ होता है यथाश्रुत यथाश्रुत अर्थ कहते हैं जैसा शब्द का अर्थ निकल रहा है वैसा का वैसा मान लें उसको कहते हैं यथाश्रुत अर्थ तात्पर्य अर्थ वो है कि किसी शब्द के द्वारा जो वास्तविक अर्थ होगा हो जहां तक उसका अर्थ जाता है वहां तक के अर्थ को प्रकट कर देना वह कहलाता है तात्पर्य अर्थ ये तात्पर्य अर्थ अविधा लक्षणा व्यंजना इन तीनों वृत्तियों से भी बढ़कर के चौथी वृत्ति वाला जो अर्थ है वो तात्पर्य अर्थ होता है तात्पर्य अर्थ हो तो चौथा तीन वृत्ति तो है ही शब्द की जहां साक्षात संकेतित अर्थ हो उसका नाम है अविधा जहां मुख्य अर्थ में बाधा आने पर रूढ़ी या प्रयोजन से कोई दूसरा अर्थ लिया जाए उसका नाम है लक्षण जैसे सिंह कहा विद्यार्थी शेर है तो आदमी को शेर हो नहीं सकता है तो शेर का अर्थ हो गया वीर तो मुख्य अर्थ से संबंधित कोई दूसरा अर्थ निकाल लिया जाए वहां होगी लक्षण जैसे कहा जाए गंगायाम घोषा उसका घर वो बस्ती गंगा में है तो नदी के प्रवाह में तो बस्ती हो नहीं सकती है तो गंगा का अर्थ गंगा तीर हो जाएगा ऐसे ही जहां मुख्य अर्थ उनसे संबंधित कोई दूसरा अर्थ लेकर के किसी रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर कोई अर्थ की सिद्धि कर ली जाए तो उसका अर्थ उसका नाम होता है लक्षण अर्थात ये भाव भी प्रकट हो रहा है कि वो घर बड़ा शीतल है पवित्र है शैत्य और पावनत्व ये दोनों भी उस गंगा शब्द के द्वारा कहीं प्रकट हो रही है। परंतु तो गंगा का अर्थ गंगा की धारा नहीं है गंगा का अर्थ गंगा का तीर तीर होगा। तो तीर जो अर्थ लिया, के नारा अर्थ जो लिया वह लक्षणा के द्वारा प्राप्त हुआ और व्यंग्य अर्थ वहां होता है जहां पर न अविधा का न लक्षणा का बल्कि एक तीसरा अर्थ कोई प्रकट कर लिया जाए उसका नाम है व्यंग जैसे वो घर बड़ा पवित्र है बड़ा शीतल है तो शैत्य और पावनत्व ये जो अर्थ निकलेगा यह कहीं लक्षण व्यंजना से निकलेगा इसको हम व्यंजना कहेंगे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते कोई विद्यार्थी का राय गुरु जी संध्या हो गई इसका मतलब है पढ़ाना बंद करो हमको संध्या बंदन करना है दूसरे काम करने हैं नित्य नियम करना है के लिए जाना है तो ये जो अर्थ कहीं नहीं गए परंतु तो संध्या हो गई ये कहने पर जो अर्थ निकल रहे हैं वे अर्थ कहीं व्यंग्यार कहलाएंगे इसके अतिरिक्त एक अर्थ होता है वो अर्थ कहलाता है उसी कहते हैं तात्पर्य अर्थ तात्पर्य अर्थ वो होता है कि जहां तक अर्थ जाए वहां तक का सारा अर्थ ग्रहण कर लेना ये तात्पर्य अर्थ कहलाता है अविधा के बाद में भी व्यंजना के बाद में भी लक्षणा के बाद में भी कोई अर्थ नहीं लिख जहां तक जा रहा हो वहां पर वहां तक के अर्थ को ग्रहण कर लेना यह तात्पर्य होगा इसको कहते हैं दीर्घ दीर्घ न्याय जैसे एक बाढ़ छोड़ने वाला धनुष से छोड़ता है, तो वो बाढ़ पहले कवच को भेजेगा फिर कंचुक को भेजेगा कुर्ता जो है उसमें छेद करेगा फिर खाल में छेद करेगा फिर रक्त में छेद करेगा फिर धमनी में छेद करेगा फिर मांस में छेद करेगा फिर हड्डी में छेद करेगा वह मज्जा में छेद करेगा वीर में छेद करेगा प्राणों का हरण इसको कहते हैं दीर्घ दीर्घ के अंदर अंदर जाकर के जहां तक उसको पहुंचना है वहां तक का पूरा अर्थ ग्रहण कर ले कहलाएगा तात्पर्य यार। तात्पर्य अर्थ के द्वारा ही शास्त्र कहते हैं कि जैसे तात्पर्य पुराण सर्वता तात्पर्य अर्थ को मानते हैं और शास्त्र भी तात्पर्य अर्थ के द्वारा वस्तु को तो निकालते हैं जहां वेदांत तो लक्षणा के द्वारा वस्तु की सिद्धि करता है भाग लक्षणा के द्वारा तत्व तो इत्यादि में कुछ छोड़ा कुछ ग्रहण किया भाग लक्षणा के द्वारा कोई वस्तु ग्रहण करता है वहां शास्त्र वह तात्पर्य वृत्ति के द्वारा जो मूल अर्थ है उसको ही ग्रहण करता है जैसे इन वचनों में कि श्री ने तोते के पिंजड़े को दूर रख लिया अब तोता श्याम सुंदर की मजाक नहीं उड़ा रहा है वो तोता दूर हो गया तो इसके द्वारा अर्थ ये निकल रहा है वो अर्थ निकल रहा है कि प्रिया ने मिलन की अनुमति प्रदान कर दी तो ये जो अर्थ निकल रहा है ये तात्पर्य निकल रहा है अविधा लक्षणा व्यंजना ये सब पीछे छूट गई और उसके बाद में जब तरह शब्दार्थ शब्द जिस अर्थ तक को प्रस्तुत करेगा वही तात्पर्यार्थ है जहां तक जाता है वहां तक मुक्त प्रग्रह प्रग्रहत्ति से शब्द को छोड़ दिया जाए उसको हम तात्पर्याथ कहेंगे प्रग्रह कहते हैं लगाम जैसे एक तांगे वाला या रस को चलाने वाला रस को ले जा रहा है इधर उधर हाथ करके लगाम के हिसाब से घोड़े चल रहे हैं परंतु जब उसका काम पूरा हो जाता है तब फिर वो घोड़े को चलाता नहीं है घोड़े को रास्ता नहीं बनाता बताता है घोड़े की लगाम छोड़ देता है बीज छोड़ को पता है कि अब मुझे अस्तबल में जाकर के रुकना घोड़ा अपने आप अस्तबल में जाकर के रुकेगा उसका पहचाना हुआ रस्ता है वो जाकर के वहीं खड़ा हो जाएगा इसको कहते हैं मुक्त प्रग्रह प्रग्रह माने लगाम लगाम को वहां पर छोड़ दिया गया तो अर्थ वहीं जाकर के अटकेगा ऐसे ही यहां पर मुक्त प्रग्रह से तोते के पिजड़े को हटा दिया इसका अर्थ जाकर के रुकेगा कहां कि प्रिया ने मिलन की अनुमति प्रदान कर दी है या प्रिया ने अपने नूपुर को मुख कर लिया नूपरों को बंद कर दिया इसका तात्पर्य है कि प्रिया कह रही है कि मैं आगे की संकेत कुंज में जा रही हूं श्यामचंदर आप भी वहां पधारो यहां पर बातचीत करने का ये अवसर नहीं है क्योंकि यहां पर ससुराल पास में है गुर्जन पास में डोल रहे और कोई हमको देख लेगा इसलिए यहाँ पर विनय करने की जरूरत नहीं है मंदिर में मैं जा रही हूं। वहां पर तुम आ। तो यथाश्रुत अर्थ है वह तो बिल्कुल स्पष्ट है परंतु जो तात्पर्य अर्थ है वह मिलन की अनुमति है जिस मिलन की अनुमति को देने में प्रियाने बचन का प्रयोग नहीं किया है बिना शब्दों का प्रयोग करते ही वह सब कुछ कह रही है और इसी को आगे कह रहे हैं कि यद्यपि ये दोनों थे लौकिक प्रेम के और बहिर्मुख थे पर उसको माया बला वैष्णवी क्रिय उनको हमने वैष्णव बना दिया जैसे गुरुजी कभी कभी किसी सेवक को जबरदस्ती कंठी दे देते हैं ठाकुर जी की सेवा में हाथ कैसे लगाएगा बिना कंठी पहने बिना कंठी का बेल, न कंठी पहन रखी है न जरूर पहन रखा है तो सेवा में आ रहा है, है। जबरदस्ती उसको पकड़ करके गुरु जी जैसे उसको कंठी पहना दे और कान में नाम दे दे तो बलात्पूर्वक जैसे कोई बहमुख सेवक को वैष्णव बना दे सेवा में लगा दे कि वो ढंग से सेवा करेगा इसी प्रकार इन शब्दों का इन दोनों श्लोकों का वास्तविक अर्थ श्री प्रियालाल के वृंदावन की महिमा में ही हो सकता है इसलिए बहमुख इन पद्यों को हमने बलात् वैष्णव बना दिया जगत में चेला को वैष्णव जरूर बनाया जाता है परंतु यहाँ पर तो शब्दों को भी वैष्णव बना दिया इन आचार्यों की महिमा श्री गोकुलनाथ जी के वार्ता में एक पसंद आता है कि ढक्मार्ग का प्रचार करना है ये उनका नियम था अब बहुत दिन से कोई सेवक मिला नहीं दीक्षा किसी ने ली नहीं ब्रह्म किसी ने लिया नहीं इतने में ये कबूतर कबूतरी का जोड़ा आ गया उन्होंने अधिकारी जान करके उस कबूतर कबूतरी के जोड़े को भी ब्रह्म संबंध मंत्र प्रदान कर दिया और उसको भी वैष्णव बना दिया और वैष्णव मंत्र करके श्री गोकुलनाथ जी महाराज से वो जो कबूतर कबूतरी का जोड़ा है वो सब में प्रवेश करके वो करके। ये उनके चरित्र में आता तो ये रो की ये रीति है कि अधिकारी किसी व्यक्ति को वे वैष्णव जबरदस्ती भी बना देती है अनधिकारी यद्यपि नाम महिमा का गायन करना ये दस नामापराधो में गिने गए पंत तो कभी कभी यदि कोई अधिकारी है तो अभी समय के कारण, अपने के कारण कारण अपने बहिर्मुख है ऐसे बहिर्मुख को भी खींच करके जबरदस्ती वैष्णव बना दिया जाता है जैसे रहुगण कहीं बहिर्मुख है देहाध्यास धारण किए हुए हैं पंत श्री जड़ भरत जी ने रहुगण को भी जबरदस्ती ज्ञानोपदेश देकर के और अपने चरणों में शरणागत कर दिया और उसको भक्त मा का उपदेश दे दिया कि रघुगण तक तपसा मिल जाती कि वो उसकी प्राप्ति तप इत्यादि के द्वारा नहीं होती है वो प्राप्ति होती है मनों के चरणों की रज के अभिषेक तो जबरदस्ती जैसे बना दिया जाए अपराध करने वाले के ऊपर कृपा कर दी जाए ऐसे यहाँ पर ये दोनों पद पद एकदम बहिर्मुख हम थे बहिर्मुख परंतु मया बलात् वैष्णवी कृतम हम इनको जबरदस्ती वैष्णव बना दिया है दीक्षा भी दी इनको वैष्णव बना दिया है कंटिन्यू इसकी अनुसंधि मधुर है मधुर बड़ा देखो को एकदम प्रफुल्लित करा की आदमियों को भी वैष्णव नहीं बना रहे ये पद्यों को भी वैष्णव बना रही यथावा सुभग सुमानती नाम सम्मान मेव मानसम मानम मौनम अमौनम इदानी मनुजानी जानी ही, कोई नायिका कोई तूती श्याम सुंदर को समझाती हुई कह रही है कि हे सुभग प्रिया ने मान धारण कर रखा है और शाम सुंदर भी आपको मनाते मनाते कभी निराश हो रहे उनकी निराशा को देकर के दूती शाम सुंदर की सखी शाम सुंदर को धैर्य दिलाती हुई कह रही है कि हे hey, सुहर हे सुंदर सुमानवतीना सम्मानम एव मानसम मान शाम सुंदर घबरात घबरात मेरी सखी राधिका यद्यप तुमसे मान धारण करके बच्चन कह रही है परंतु तो आप ये समझ लो कि जो माननी नायिकाए होती हैं उनका मान करना ही नायक का सम्मान करना नायिका यदि मान करती है तो वही नायक का सम्मान करती है प्रिया यदि मान करी करे भर्सम है हरे हरिमोल मन प्रिया मान करके नायक की करती है तो भर्सना नहीं है वह बढ़कर के स्तुति है प्रशंसा है और के चित्त को वो आकर्षित करने वाली होती है तो यहां पर वो ही समझा रही है कि प्रेम के इस नियम को आप अपने हृदय में धारण करो कि सुमान भतीना जो माननीय नायिकाएं होती है उनका मानम मानसम मानमेव एवं नहीं मानव मानसम सम्मान ऊपर से भी मान कर रही है पंत मानसम सम्मान मन के द्वारा वे सम्मान ही कर रही है प्रिया का मान करना वह भी नायक के लिए मन से संवाद है प्रिया यदि आदेश प्रदान कर रही है वो आदेश नहीं है वह मानो वरदान ही है उनकी बात प्रिया का आदेश व मानव बिलंती प्रार्थना है प्रिया का जो क्रोध करना है वह मानव पुरस्कार है उस क्रोध को पुरस्कार करके मान ये रश्मि रसी जनों द्वारा वेदित ये रीति है तो सुमानवतीना नाम मान्य मान माननीय स्त्रियों के लिए जो मान धारण करना है वह मानसम सम्मानम एवो नायक का मन के द्वारा सम्मान करना ही है प्यारे मेरी सखी के मौन वृत्त को देख करके तुम निराश मत होना मौनम अमौनम इदानी यदि हृदय में प्रेम है तो नायिका के द्वारा मौन धारण करना ही अमौनम मौनम अमौनम इदानी प्रेम में इदानी माने प्रेम प्रेम में उसका मौन धारण करना वह अमौन ही है अर्थात वह अपने प्रेम का निवेदन ही है और जब वो ये कहती है कि प्यारे मां ही मुझे अब जाने दो माने जाने की अनुमति प्रदान करो तो तत्वतः वो जाने की अनुमति नहीं मांग रही है बल्कि जाने ही मैं आपके अनुगत हूं मैं आपको सर्वात्म मैं आपको समर्पित हूं यही वह कह रही है कहती वो मुंह से तो कहेगी ये कि प्यारे माम अन्य मुझे अनुमति प्रदान करो मुझे जाने दो परंतु वह आत्मसमर्पण ही कर रही है तो रस की रीति ऐसी अद्भुत है श्री प्रिया में जो वामता धारण करने पर श्री नायक की रसिक श्रोमणी श्री श्याम की सर्वोत्तम सेवा करती हुई विराजमान तो एक सखी सुंदर को को को धैर्य देती हुई कह रही है कि प्रिया की कठोरता के के उनके को सुन आप निराश मत होइएगा क्योंकि मानवतियों के द्वारा मान को धारण करना यह उल्टा सम्मान करना है वो मान धारण करके आपका सम्मान भी कर रही है उसका मौन धारण करना वह अपने प्रणय का निवेदन ही है और उसका यह कहना कि माम अनुजानी ही, अब मुझे अनुमति प्रदान करो अर्थात मैं जा रही हूँ तत्वतः अनुजानी ही का तात्पर्य जानी ही है अर्थात मैं तुम्हारे पास में ही रुकना चाहती हूँ जा रही वह कह रहे तो माम अनजानी ही मुझे अब जाने की अनुमति प्रदान करो वो ये नहीं कह रही है मां जानी ही मैं आपके ही अधीन हूं मेरी प्रेम सेवा को आप स्वीकार करो मैं आपकी ही अधीन हूँ इस बात को ही जानी ही इस बात को ही बात जताती होती है ये रस की एक अपूर्व नीति है भाव ये है कि यहाँ पर सम्मान ही किया जा रहा है वह अपमान नहीं है अब आगे एक प्रेम की प्रेम नगर की विशेषता दिखा रहे हैं इस बात को पहले भी निरूपण कराए हैं जहां नगर का वर्णन किया था वहां पर भी निरूपण कराए थे अब उसी बात को यहां विशेष रूप से कह रहे हैं कि यत्र एवं अशीरसाहषा कि इस प्रेम नगर में जिसका सर नहीं है माने जिसने अभिमान का त्याग कर दिया वही हजार सर वाला बिना सर वाला ही हजार सर वाला है so, असर साह एव शास्त्र सिर सहा जो असर बिना सर वाला है उसकी प्रशंसा का गाय गायन शास्त्र वाले शेष भगवान भी करते हैं शास्त्र शीषा ये शेष का भी एक नाम शेष भगवान का भी एक नाम है उनके हजार छत्ते हैं हजार का छत्ता है शेष शेष भगवान तो शेष भगवान भी उनकी महिमा का गायन नहीं कर सकते असिर सा का तात्पर्य है जिसने स्वार्थ और अभिमान दो चीज छोड़ दी इन दो चीजों को कहा जाएगा मानो उसने अपना सिर त्याग कर दिया है कमेरा यह घर प्रेम का खाला का घर ना ही शीश उतारे भूई धरे तो बैठे घर में कबीरदास का पद है कि यह घर प्रेम का जो प्रेम का नगर है वो ऐसा है यह खाला का घर ना ही ये मौसी का घर नहीं है जब चाहो तब चले जाओ वहां स्नेही मिलेगा ऐसा नहीं है कवेरा यह घर प्रेम का यह प्रेम का घर है खाला का घर नहीं, खाला का घर नहीं है उतारे भूल धरे, जिसने अपने सिर को काट करके पृथ्वी पर रख दिया सिर काटने का तात्पर्य है स्वार्थ का त्याग था। और अभिमान का त्याग जिसने अपने अभिमान का त्याग कर दिया प्यारे के अभिमान में ही सब कुछ मिला दिया और अपने स्वार्थ का त्याग कर दिया सो पैठे घर मे वही इस घर के भीतर प्रवेश कर सकता है कोई दूसरा इस घर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता है तो यात्रा है यहां शास्त्र शीर्षा भले उसने सिर को काट दिया सिर माने सिर को काटना नहीं है ये यथाश्रुत अर्थ नहीं लिया जाएगा इसका जो तात्पर्य अर्थ है वो तात्पर्य अर्थ ही लिया जाएगा और सिर का तात्पर्य है अभिमान सिर का तात्पर्य स्वार्थ जिसने अहमता और ममता स्वार्थ और अभिमान इन दोनों का त्याग कर दिया वही हजारों सुर वाला है और उस हजारों सुरवाले की सब वंदना करेंगे वो शेष अनंत होकर के विराजमान और अनंत की जैसे सब वंदना करते हैं ऐसे उस व्यक्ति की जिसमें अभिमान नहीं है जिसमें स्वार्थ नहीं है उसकी सब वंदना करते तो येषा है सहस्त्र शीर्षा बिना सिर वाला ही हजार सिर वाला है हजार सिर वाले का मतलब है कि सबसे अधिक आदरणीय किसी के चार सिर हों तो और भी बंदे नहीं पांच हों तो शिव और भी ज्यादा बंदनी ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बंदे नहीं हो जाए यदि किसी के और ज्यादा तो वो उनसे भी ज्यादा बंदी हो जाएगा और शास्त्र शिक्षा का तो कहना ही क्या शास्त्र जिनको वर्णन कर रहा है शास्त्र शिक्षा पुरुष शास्त्र शास्त्र पाठ वो शास्त्र शब्द हजार का वाचक नहीं है शास्त्र शब्द अंगंत का वाचक शास्त्र माने हजार नहीं शास्त्र का अर्थ अंगंती होगा जैसे शास्त्र शिक्षा पुरुष हजार सिर वाला वो पुरुष है तो शास्त्रार्थ कैसे होंगे तो कम से कम होगी चाहिए <laughs> नहीं तो आ, क्या भगवान काले हो जाए क्या शास्त्र <laughs> तो, का अर्थ अन रहना पड़ेगा शास्त्र पात तो कोई एक पहलवान है कि लकड़ी थोड़ी लकड़ी नहीं के थोड़ी चलते होंगे तो शास्त्र पात्र कैसे होगा तो शास्त्र शास्त्र नहीं होगा शास्त्र का अर्थ अनि ही होगा हाँ तो शास्त्र शब्द जो है वो अनंत का बाची शत शब्द अनंत का बाची है व्यवहार में भी कहते हैं अरे जा तेरे शरीर के सैकड़ों देखे तो सैकड़ों का मतलब है अनंत सैकड़ों का मतलब तो सौ नहीं है जैसे काली गलौच करते हुए सैकड़ों देखे तो सैकड़ों का तात्पर्य अनंत होता है ऐसे ही शास्त्र शास्त्र पाद कहने का तात्पर्य अनंत अनंत उनके आंखें अनंत उनके चरण ये कहने का तो असर अभिमान का त्याग करना ये मुख्य वस्तु है अर्थात स्वार्थ को त्याग करके प्यारे के स्वार्थ को ही अपना समझना तत्सुखी भाव एक शब्द का प्रयोग ब्रज की वाणी साहित्य में बहुत ज्यादा है तत्सुखी तत्सुख सखी की यही ही रीत मन में रहे अपन को जीत स्वार्थ पने को जीत करके ही तत्सुखी सखी सर्वदा सर्वदा रहती है इन सखियों का कोई तुलना कोई दूसरा नहीं कर सकता है तो प्रणय माया दैत्य दैत कृत्य सततम कर कलित जीवता जगती प्रणय माया जो प्रेमी जन है उनका क्या कहना वे दैित कृति प्यारे के लिए सततम करकलित जीवता जगती अपने प्राणों को हाथ में लेकर के वे अपने प्राणों का समर्पण करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं जैसे श्याम सुंदर तनिक काली में कूद गए सारे ब्रजवासी ये काली में कूदने के लिए तैयार हो गए बनता सर्वेन्म पशु मृत पशुओं के रेड़े जैसे चलते हैं ऐसे सारे ब्रजवासी आ रहे हैं और काव्य हृदय में पूछ जाना चाह हैं तो प्रणय माया जो प्रेम जीव है प्रेमी जन है वे करते, प्यारे के लिए सततम कर कलित जीवता सतत मन निरंतर कर माने अपने हाथ में कलित जीवता अपने प्राणों को सजाए तैयार रहते है हैं जगत में इति विषण रस का इस प्रकार जो रसिक जन है उनमें उनके पास में सर नहीं है वे बिना सर वाले हैं बिना सर वाले का तात्पर्य है अभिमान और स्वार्थ दोनों को त्याग किया हुआ है उनका कार्यकोटि का अभिमान नहीं है अभिमान हम लोगों के पास में दो है एक अभिमान है स्वरूप का अभिमान एक है कार्यकोटि का अभिमान स्वरूपोटि का अनुमान कौन सा है कि मैं नित्य कृष्णदास जीव स्वरूप आय नित्य कृष्ण दास ये है स्वरूप कोटि का अनुमान कार्यकोटि का अनुमान कौन सा कि मैं सुंदर मैं कुरु मैं स्त्री मैं पुरुष मैं विद्वान मैं मूर्ख मैं धनवान मैं निर्वण ये जो बुद्धि महातत्व उस महातत्व के कार्य के द्वारा जो अनुमान बन महात से अभिमान अभिमान से फिर पंचतन मात्रा उत्पन्न होंगी यही क्रम है तो कार्यकोटि का जो अभिमान है वो कार्यकोटि के अभिमान को तो वे कभी स्वीकार नहीं करते हैं इति विश्रसों पे रसिका तो जिनके पास में सिर नहीं है ऐसे रसिकल अर्थात कार्य कोटि के अभिमान का जिन्होंने त्याग कर दिया और स्वार्थ का अभिमान का जिन्होंने त्याग कर दिया वे सुरसाम सुर वाले कौन है? श्री शेष भगवान भगवानों के उनके भी पूजनी होकर के वे विराजमान हैं उनके भी बन करके विराजमान होते हैं शेष भी उन जनों की उन भक्तों की महिमा का गायन करते हैं शहस्त्र शाम शुरू मरिया अश्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और ये कहा गया है कि जो रसिक जन है उनकी शिव शास्त्र वाले जो शेष हैं उनमें भी श्रोमणी होकर के उनके भी पूजनी होकर के वे विराजमान ये श्रोमणि होकर के श्रोधारे होकर के श्रोमणि का मतलब है श्रोधार जो शेष भगवान है उनके भी शुरु धागु होकर के वे विराजमान होती हैं, तो यहां पर सिर सिरकटाना इसका तात्पर्य है अभिमान का और स्वार्थ का त्याग अथवा सखे मम लगुडी संगम अशुभ संग कंदुकम भिशो पत अश कोई भक्त कह रहा है कि मेरा सिर यदि यदि बन जाए और कोई महापुरुष उससे यदि गैद बच्ची के खेल को भी खेले तब भी मेरा सिर समर्थ तो ये प्रेमी जन की एक का कि मैं अपने सिर को भी प्यारे के लिए खेलने की गेंद बना सकने के लिए तैयार हूँ सिर को काट करके उसकी गेंद बनाने के लिए तैयार हूं यदि मेरे सिर से उसको कहीं कोई आनंद की प्राप्ति है उसके मनोरंजन का मेरे सिर के द्वारा भी यदि कहीं उपयोग होता है तो उन कोट कोट प्राणों को मैं प्यारे के लिए समर्पित करने के लिए तैयार कोट कोट पुराणों को मैं समर्पित करने के लिए तैयार हूं सखे मम सिरो मेरा तो सिर है और अस्सी लगुडी संगम और श्याम सुंदर उनकी यदि कोई छड़ी मेरे सिर की गैद बनाती है लगुड़ी संगम सुख संगी कंदुकम भवत वो सिर भी यदि संगम सुख साथी बन जाए अर्थात दंडे बल्ले गेंद के खेल के द्वारा भी असुखम संगी यदि मेरे कष्ट को प्राप्त करके भी मेरे सिर को असुखम संगी मेरे कष्ट को प्राप्त करके भी मैं कष्ट को भी प्राप्त कर लूं और अपने सिर को दूं और मेरे सिर से यदि प्यारे का कोई कार्य बन जाए उसका खेल भी बन जाए तो कंदुकम भाव मेरा सिर भले कंदुक बन जाए तो असुकम संगी माने परम कष्ट को प्राप्त कर, करते हुए भी ममुष रहा मेरा सिर यद कंदुकम भाव प्यारे की कंदुक बन जाए तो उसके लिए भी मैं अपने सिर का बलदान करने के लिए भी तैयार ऐसे जो वाले हैं एवं जिन्होंने स्वार्थ का त्याग कर दिया प्यारे के लिए ही जिनका जीवन समर्पित है ऐसे लोगों के सामने सहस्त्र बता अस्त अस्त हजार सुर वाले शेष भगवान भी शेष आदि भी असरसा उनके सिर के आगे उनके बिना सिर के हजार सुर वाले भी अभिमान नहीं अर सर माने अभिमान नहीं सर माने अभिमान हजार सुर वाले भी उनके सामने अभिमान पूर्वक गर्दन नहीं उठा सकते ने श्री कृष्ण के सुख के लिए कष्ट पाकर के अपने सिर को देने के लिए भी जो तैयार है ऐसे लोगों के आगे हजार सिर वाले भी बिना सर वाले हैं अर्थात वे भी महत्वशाली नहीं ये एक अलंकारात्मक प्रयोग है इसको यथाश्रुत अर्थ में नहीं लेना चाहिए यह यथाश्वत अर्थ नहीं है इसका तात्पर्य ये नहीं है ना तो कोई इसे काट के देता है और ना शांत का लेंगे ये तो बड़ी अजीब बात होगी वे भी कभी स्वीकार करेंगे नहीं परंतु ये एक एक अलंकारात्मक प्रयोग है इडियोमेटिक एक ये प्रयोग है ये एक कहावत के रूप में कहा गया ये एक प्रयोग है जिस प्रयोग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यदि किसी ने अपना सिर काट दिया ऐसे लोगों के लिए श्री शेष भगवान भी कहीं कुछ नहीं है और वे सारे स्वार्थ को त्याग कर देते हैं श्री कृष्ण के लिए जैसे एक बहुत छोटा सा दृष्टान्त है मुचकुंद ने बहुत दिनों तक देवताओं की सेवा की देवताओं के पास में एक नए सेनापति मिल गए गोह कार्तिके तो अब उनको सेनापति की जरूरत नहीं रही जब तक कार्तिके नहीं मिले तब तक देवताओं ने इंद्र ने मुचकुंद को अपना सेनापति बनाया और मुचकुंद ने बहुत दिनों तक तो उनकी सेवा की देवताओं की जब इंद्र के पास में नया सेनापति आ गया माने स्वामी कार्तिक जब सेनापति रूप में देवताओं के पास में उपलब्ध हो गए तो उस समय श्री मुचकुंद को देवताओं ने रिलीफ कर दिया उनको सेवा मुक्त कर दिया हम तुमको सेवा मुक्त करते हैं अब तुम जाओ तुमको जो चाहिए वो बरदान मान अब मुचकुंद को ये लगा कि भले ये देवता सेवा मुक्त तो कर रहे हैं परंतु तो कभी जरूरत पड़ी तो इंद्र मुझे दोबारा आकर के जगा देगा उन्होंने बड़ी चतुराई से कि देवता लोग कहीं मुझे दोबारा जगाने ही नहीं उन्होंने एक बरदान माना कि जो मुझे जगाए वो भस्म हो जाए मैंने इंद्र भी नहीं जगाएगा <laughs> नहीं तो माँ पड़ने पर इंद्र फिर दोबारा जगाने के लिए आ था तो उससे अपने आप को पूरी तरह से मुक्त कराने के लिए उन्होंने पहले तो बरदान मांगा कि आप हमको एक बरदान दीजिए कि हमको मोक्ष दे दो देवता बोले ना मोक्ष हम नहीं दे सकते हैं मोक्ष देने की सामर्थ्य केवल दो तो व्यक्तियों में ही है या तो शिव मोक्ष दे सकते हैं या विष्णु मोक्ष दे सकते हैं दो की अथिर तो और कोई दूसरा मोक्ष नहीं दे सकता है शिव विष्णु के ही स्वरूप है इसके मोक्ष देते हैं और कोई दूसरा नहीं दे सकता है तो मुचकुंद को अभी भी कहीं भय था कि ये इंद्र दोबारा मुझे विश्व में अस्त कर देगा तो उन्होंने कहा कि मोक्ष नहीं दे सकते हो तो हम बहुत दिन से थक गए हैं इंद्र ने कहा तुमने भी बहुत सेवा की है थक गए हो अब तुमको थोड़ी देर आराम करना चाहिए बोले हमें आराम इधर तो नींद दे दो, दे दो। पर एक शर्त है जो हमको जगाएगा वो भस्म हो जाएगा इस तरह से बिल्कुल सुरक्षित हो गए कि इंद्र भी अब कभी नहीं जगाएगा मन में विचार किया कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो फंस जाएंगे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे इसलिए मथुरा की सीमा पर ही जो धौलपुर है राजस्थान और मथुरा की सीमा पर धौलपुर उस तो धौलपुर में मुचकुंद एक गुफा में जाकर के सो कि श्री कृष्ण कहीं घूमते हुए अवश्य आएंगे कभी न कभी यहाँ मथुरानाथ उनका दर्शन मुझे हो जाएगा तो कृष्ण दर्शन करने की कामना से वे वहीं सो गए जो काली वरदान प्राप्त था कि मेरी मृत्यु यादवों के द्वारा नहीं होगी एक बार जो कर्ग थे कर्ग वंश में क्षत्रिय उनके साले ने उनके साथ में मजाक कर दिया कह दिया अरे तुम किसी काम के नहीं हो ना तुम आदमी में हो ना औरत में ऐसा कह दिया तुम किसी काम के नहीं तुम्हारे कोई संतान नहीं है तो उसको बड़ा बुरा लगा और उसने गर्ग ने शिव जी की आराधना की और शिव जी की आराधना करके ये वरदान मांगा कि महाराज मुझे ऐसा पुत्र दो जो कई यादवों को भी पराजित कर सके और यादवों से पराजित नहीं हो इस यादव ने मेरी मजाक उड़ाई मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो यादवों को भी भय प्रदान कर वाला और उस समय श्री के वरदान से कहीं यवन राजा उनके यहां पर काली यवन का चलू उस गर्ग के द्वारा काली यवन जो है उसका यवन के यहाँ पर जन्म हुआ है उसके से से और उस काली यवन से सारे यादव भयभीत रहे स्वयं भी कृष्ण श्री उस वरदान की रक्षा करने के लिए शिव जी ने जो बरदान दिया था तुझे ऐसा पुत्र प्राप्त होगा वरदान की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण भी एक बार भयभी तो उन्होंने अभिमान को त्याग कर दिया और अभिमान को त्याग करके अब तो मैं केवल कृष्ण का मुख दर्शन करूंगा और कोई दूसरे के दूसरा मुझे जगाई नहीं कृष्ण का ही मुख दर्शन करूंगा ये अभिलाषा धारण करके उन्होंने मथुरा की सीमा में मुचकुंद ने गुफा में जाकर के शयन किया और गुफा में में करने के बाद फिर कालियावन ने जब उनको जलाया तो कालियावन भस्म हो गया फिर कृष्ण ने उनको दर्शन दिया और दर्शन देकर के क्या वो पहचान गए पूछ रहे हैं तो आप कौन हो मैं मानधाता का पुत्र हूँ मुचकुंद मेरा नाम है यून नश्वातम मानधाता का पुत्र हूं मुचकुंद मेरा नाम है कृपया अपना भी नाम गोत्र बताओ भगवान बोले भाई मुचकुंद तुम्हारा एक नाम एक गोत्र था तुमने बता दिया मैं अपना कौन सा नाम गोत्र बताऊ बोल तो रहे दस पांच नाम रख रखे हैं क्या बोले तो दस पांच होते तब भी बता देता सामर्थ्य हो पृथ्वी के रेणु गिन सकता है आकाश के तारे गिन सकता है पंत मेरे नाम रूप गुण का पार नहीं पा सकता है पंत इस मैंने के पर जन्म दिया है इससे सब लोग मुझे वासुदेव वासुदेव कहते हैं मुझक तुरंत पहचान गए बोले जय हो वासुदेव भगवान जान गया जान गया आप ही जगत के आदि और भवाप वर्गो ध्वन तो यदा भवित समागम सद जाये हवाप हुआ नहीं है संसार से मोक्ष हुआ नहीं है अभी तो मोक्ष प्राप्त करने का केवल दरवाजा मात्र खुला है पहले सत्संग होगा सत्संग के द्वारा ज्ञान मिलेगा ज्ञान के आधार पर साधन किया जाएगा साधन सिद्ध होगा तब जाकर के संसार मुक्त होगा पंथ भुचकुंद कह रहे हैं अक्षोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए ये चौथे प्रकार का जो अक्षोक्ति अलंकार है उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया कि जहां कार्य प्राप्त करने की एकदम सुनिश्चितता हो वहां पर कारण को ही कार्य बता दिया जाता अक्षुति अलंकार का प्रयोग सत्संग हुआ तो एक ने एक दिन मोक्ष अवश्य होगा ही इसमें कोई संदेह है नहीं इसलिए पहले ही कह दिया भर्ग भ्रम तो यदा ये सत्स्य नहीं है या तो भवाप वर्ग हो गया संसार से मोक्ष हो गया बोलो संत भगवान जय सत्संग की महिमा का इतना बढ़िया श्लोक और कहीं दृश्य के नहीं मिले सत्संग की ब्रह्म सत्संग के द्वारा मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति मात्र हुई है अभी तो होना अभी तो बहुत दूर है परंतु तो इतनी सुनिश्चितता है और साथ के साथ में जल्दी से हो जाएगी बहुत ज्यादा देर भी नहीं लगेगी सत्संग किया है तो संसार से मोक्ष बड़ी जल्दी हो जाएगी इसलिए सत्संग को ही भावापवर्ग कह दिया गया जैसे कोई व्यक्ति घी पी रहा है तो उसे कोई पूछे कि अरे भाई क्या कर रहे हो क्या क्या खा रहे हो तो वो कहता है आयु पिवी मैं आयु पी रहा हूं घी कोई आयु थोड़ी है परंतु घी को ही उसने आयु बता दिया तो घी पीने से आयु बढ़ेगी शरीर में पुष्टि आएगी तो पी रहा है घी पंत कह रहा है आयुक् पे क्योंकि घी के द्वारा आयु की वृद्धि होगी ऐसे ही सत्संग के द्वारा मोक्ष होगा इसलिए सत्संग को मोक्ष ही कह दिया भवाप वो भ्रम तो संसार में भ्रमण करते हुए किसी व्यक्ति को यदा भवेदंग भवापवर वो भ्रम तो यदा भय जनस्य संग्रह आपके जन का संग जीव को प्राप्त होता है यदि सत्समागम हे प्रभो जैसे ही स समागम होता है समागम जैसे ही समागम हुआ तभी उसी समय पर आप में प्रीति की प्राप्ति हो जाती है। और की प्राप्ति हुई तो मोक्ष हो तो इतनी जल्दी जल्दी होगा ये सारा कार्य कि इनमें क्रम होते हुए भी अलक्षित क्रम की प्राप्ति हो जाएगी क्रम देखा नहीं जाएगा क्रम पहचाने में नहीं आएगा जैसे 100 कमल के पत्तों की एक गड्ढी है और कोई उसमें सुई घुसे रहा है तो क्रम तो है ऊपर का पत्ता पहले छिदेगा और नीचे का पत्ता सबसे बाद में छेदेगा। परंतु तो इतनी जल्दी हुआ है कि एक ही एफर्ट में एक ही प्रयास में 100 के 100 पत्ते छिड़ जाएंगे इसी तरह से सत्संग होते ही संसार की निवृत्ति हो जाएगी सत्संग होते ही आपके चरणार्थ में प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी प्रेम की प्राप्ति होकर के कृष्ण का संग कृष्ण का आस्वादन जीव को प्राप्त हो जाएगा तीनों शतपत्र सतपत्रेदन न्याय से कमल की सौ घटियों को एक साथ छेदने के न्याय से तुरंत ही सबकी सब वस्तुएं तुरंत ही प्राप्त हो जाएंगी ऐसे ही सत्संग की का शो भवाप वर्ग मानो भवाप वर्ग तो पहले ही प्राप्त हो गया वो तो ही रखा हुआ है, उसके लिए प्रयास नहीं करना है सत्संग करने पर प्रीति प्राप्त होगी और प्रीति प्राप्त होते ही कृष्ण माधुर्य का आश्वास प्राप्त हो जाएगा संसार निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी इसलिए यदि और तभी जदा और तदा दो बार शब्दों का प्रयोग किया गया यदि के साथ में तुरंत तभी और यदा के साथ में त्रम तो यदागम समागम यद यदि तदेव सद पराबरे से त्वी जायती रहती यदि तभी ये आगे पीछे नहीं बल्कि तुरंत ही जैसे प्राप्त हो गया इसलिए कहीं शुद्ध सत्संग की प्राप्ति हो जाए आज कल ये भी समस्या है शुद्ध सत्संग नहीं मिलता कहीं प्रामाणिक सत्संग मिल जाए तो बस जीव पकल जा प्रामाणिक सत्संग मिलना सत्संग मिलना वो भी धुलना परंतु जड़ ही सत्समागम जैसे ही सत्समागम होगा वैसे ही प्रेम उत्पन्न होगा जैसे ही प्रेम उत्पन्न होगा उसके पहले ही संसार की निवृत्ति हो जाएगी जैसे ही प्रेम बढ़ा वैसे ही कृष्ण माधुर्य का आश्रम होगा तो यद्यप क्रम है क्रम होते हुए भी वस्तु की प्राप्ति तुरंत तो ही हो जाएगी तो ये श्री विष्णा चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि ये चौथी प्रकार की अशोक अलंकार का दृष्टान अशोक्ति अलंकार के कई भेद हैं चौथे प्रकार का जो भेद है कि जहां अत्यंत सुनिश्चित होने पर कार्य की प्राप्ति कारण से भी पहले वर्णन कर दी जाए वहां पर अथी अलंकार का प्रयोग है ये उसी प्रकार का अथोटी अलंकार यहां पर रूपन किया गया है तो कह रहे हैं कि यदि अली सखी मेरा सिर शाम सुंदर के खेलने के काम में आ जाए तो मैं अपने सिर को भी देने के लिए तैयार हूं ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास में सिर नहीं है अर्थात अभिमान का जिसने त्याग कर दिया ऐसे व्यक्ति के सामने सहस्त्र शीर्षोपी बत असिर सहा शेष भगवान भी मानो उसके गौरव के आगे कोई गौरव नहीं रखते शेष का गौरव भी टिकेगा नहीं ऐसे वैष्णव के आगे और शेष भगवान भी उस वैष्णव के चरणों की सर्वदा सर्वदा वंदना करते हुए विराजमान ऐसे जो श्री वा अद्भुत होकर के विराजमान यहाँ के जो निवासी है उनमें कहीं भी स्वार्थ और अभिमान ये दो वस्तुएं कभी भी नहीं हैल जय जय गोपाल जय जय गोविंद रम हरि गोविंद जय जय शिवा रमि गौर